जंगल फिर एक छोटे बहादुर चूहे ने अपनी यात्रा शुरू की उसने अपने घर की सुरक्षा को छोड़कर जंगल खोजने का अपना मन बनाया उसने वहां जो कुछ अनुभव किया उसे उसकी पहले से कोई उम्मीद नहीं थी यह पुस्तक छोटे बच्चों को अंधेरे से निबटने में मदद करेगी मुझे हमेशा अंधेरी और अनजानी जगहों से डर लगता था शायद इसलिए मुझे जंगल से भी डर लगता था रात में सोते समय मैं अक्सर इन स्थानों को सपने में देखता था और फिर डर के मारे पसीने से लत पथ बैठ जाता था दिन में भी मुझे डर लगता था मैं जो कुछ भी करता या कहीं भी जाता उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था एक रात मुझे इतना भयानक डर लगा कि मैं उसे सहन नहीं कर पाया सुबह मैं अपने घर के दरवाजे में दरवाजे पर खड़ा था मुझे अलाव के पास गर्म पलंग आराम कुर्सी और मेरी मनपसंद चीज़ें दिखाई दे रही थी मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया और फिर बाहर जाकर मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद किया फिर मैं गाँव के बीच में से चलता हुआ आगे बढ़ा मैं गाँव के एक एक चप्पे को अच्छी तरह जानता था मैं अपनी चिरपरचित दुकानों के बीच में से गुजरा और मैं एक टेढ़ी सड़क पर आगे बढ़ता गया मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद मेरा दिल जोर से धड़कने लगा मुझे खेतों और खलिहानों के सामने से होकर गुजरा फिर आगे सड़क ही नहीं थी फिर मैंने बड़े उदासमन से पीछे मुड़कर अपने गाँव की को देखा वो दूर महज एक बिंदु दिख रहा था मेरे सामने बहुत सारे विशाल पेड़ हवा के झोंकों में अपना सिर हिला रहे थे आगे जंगल था क्या मैं पीछे मुड़ू क्या मैं पीछे मुड़कर अपने घर की सुरक्षा में वापस जाऊं नहीं अब मैं जंगल में खो तो नहीं जाऊंगा जंगल में जंगल के अंदर अपना पहला कदम रखा मैं दो बड़े पेड़ों के बीच में से होकर आगे बढ़ा वे दोनों पेड़ जंगल के द्वार जैसे खड़े थे मेरा दिल धक धक कर रहा था पीछे से एक चिड़िया की तेज आवाज सुनकर मैं डर के मारे कूदप कूद पड़ा मुझे पास में किसी चीज के चटकने की आवाज आई और फिर एक काली परछाई तेजी से मेरे सामने बहुत करीब आई। डर के मारे मैं कूदा मेरे पाँव किसी चीज़ में फंसे और मैं फिर धड़ाम से जमीन पर गिरा चुपचाप लेटे रहो मैंने सोचा अगर तुम रोए चिल्लाए तो कोई तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेगा मेरे दिल की धड़कन दूर तक सुनी जा सकती थी जब मैंने अपनी आँखें दोबारा खोली तो मेरी नाक काई में धसी थी पाई एकदम मुलायम थी वो कोमल पंखों जैसी मुलायम थी सूरज की धूप पेड़ के पत्तों से छन छन कर मेरी पीठ को गर्म कर रही थी हल्की हवा के झोंके मेरे शरीर के बालों को खिला रही थी। मैं अभी भी जिंदा था मैं कितनी देर से वहां था फिर एक तितली किसी परी जैसे अपने पंख फड़फड़ाते हुए मेरे पास आई मैंने अपने आस की आवाजों को सुना लाखों पत्तियां हवा में हिल रही थी और कुछ फुसफुसार रही थी मैं उन पत्तियों पर खूब लुटका फिर मैंने करवड़ बदली और पहली बार ऊपर देखा सबसे ऊपर मुझे आसमान दिखाई दिया आसमान जंगल से कहीं बड़ा था आसमान मेरे डर से भी ज्यादा बड़ा था शायद हर चीज से पड़ा था मैं वहां काफी देर लेटा रहा और वहां की अद्भुत सुंदरता को निहारता रहा और फिर अंत में रोशनी कम होने लगी उसके बाद जंगल की अनूठी सुंदरता को अपनी यादों में सजे हुए मैं धीरे धीरे चलते हुए वापस घर लौटा